नमो भगवते वासुदेवायादेवाय हरे कृष्ण तो आज हम चर्चा करेंगे कार्तिक <tilt> व्रत के बारे में और ये जो महीना है दामोदर मासम ज्ञान तिरया चुम तस्म श्री गुर नम श्री चैतन्य मरण स्थापित स्वयं रूप कदाया ददा स्वपदा वंदेह श्रीगुरा श्रीयुता पदकमल श्रीगुरू वैष्णवाच सागर जाता सहगना रघुनाथ सजीव साधताधूता पिजन सहित कृष्णचैतन्यीराधा कृष्णपन ललिता श्री विषादाविता हे कृष्णा करुणा दीन दीनबंधु जगत गोपेश गोपि कांतराधाकांत नमस्कृते भक्त कांचना गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी ऋषभानुसुतेणमा हरी प्रियन वाचा कलपतरूपैश्वृा सिंधुभ्य वच पतिता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु निंद श्री अद्वैत शिवासदी शिवासरी गौरवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम, राम हरे हरे हरे कृष्णा तो आप सब परिचित हैं कार्तिक मास के बारे में तो शास्त्रों में हमें ये जो महीना है इसकी बहुत अधिक महिमा हमें प्राप्त होती है और जिस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि हमारे जीवन में हर दिन बहुत महत्वपूर्ण है हर क्षण महत्वपूर्ण है हर महीना हमारे लिए महत्वपूर्ण है इसलिए हाँ चाणक्य पंडित जो कृष्ण के भक्त थे चाणक्य पंडित ने कहा लोग कहते हैं हाँ वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे लेकिन साथ साथ वो विष्णु के भक्त हैं। बल्कि चाणक्य नीति में चाणक्य पंडित शुरुआत में लिखते हैं उनका फेक भगवान के प्रति उनका कितना फेत है श्रद्धा है वो लिखते हैं का चिंता मम जीवन यदि हरे विश्व मदन थे कि मेरे जीवन में मुझे क्यों चिंता करने की क्यों आवश्यकता है क्यों मैं अपना ये जो मनुष्य जीवन है इसको गवाऊँ एक पशु की भांति केवल मेंटेन करने के लिए शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए वो पहले श्लोक में लिखते हैं कि ये सब चीजें तो सबको प्राप्त हो रही हैं इसलिए वो कहते काल चिंता मामल जीवन है यदि हरे विश्वम्भर गिय मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने एक कला सीखी है क्या है हरी भगवान कृष्ण का गुणगान करना सीखा है हरे विश्वम्भर गीय क्यों ऐसा कहते हो है कहते हैं कि जब हाँ किसी बच्चे का जन्म हो जाता है माता के गर्भ से तो जन्म लेने से बच्चा गर्भ से बाहर आने से पहले माता के स्तनों में दूध नहीं होता लेकिन जैसे बालक जन्म लेता है तो तुरंत दूध उस बालक के लिए है तो कहते हैं कि भगवान उस बालक के लिए भी व्यवस्था कर रहे कर दी है उन्होंने वो नया नया शिशु अभी अभी जन्म लिया है तो मुझे इन चीजों की क्यों चिंता करनी है मुझे क्या करना करना है और अधिक कृष्ण के प्रति समर्पण करना है उनकी सेवा करनी है उनका गुणगान करना है उनकी महिमा आदि को सुनना है तो वो आगे स्थान में आयुषक क्षण एकोपी न लगभ्य स्वर्ण कोटि आयुषक क्षण एकोपि हमारे जीवन में एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है और इतना मूल्यवान है कि आप करोड़ों करोड़ों रुपए वो कहते न लभ्य स्वर्ण कोटी भी। कोई व्यक्ति कितना कितना ही ही क्यों क्यों ना ना हो हो धनवान यदि उसके जीवन से एक शन चला जाता है कुछ घंटे बीत जाते हैं तो वो अपना करोड़ों करोड़ों जो धन है वो पे करके उस गए बीते हुए क्षण को बीते हुए जो घंटे है उनको वापस नहीं ला सकता तो इसी प्रकार से हर क्षण हर दिन हर मंथ हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो इसी कारण से रूप गोस्वामी कहते हैं कि एक व्यक्ति को इस गुण को अपने जीवन में लाना चाहिए क्या अव्यर्थ का अपना जो समय है उसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए इस संसार में लोग पशु की भांति अपने इस मूल्यवान जीवन को समझ नहीं पा रहे हैं अरे पशु की बातें अपना ये जो मूल्यवान बॉडी है मूल्यवान टाइम है इसको निरर्थक गवा रहे हैं इसलिए शास्त्र हमें सावधान करते हैं तो भक्तों के जीवन में तो हर रोज हर दिन उनके लिए महत्वपूर्ण है जैसे कई महत्वपूर्ण दिन हैं जैसे भक्तिर ठाकुर ने कहा माधव तिथि भक्ति जननी कि हमारे लिए हर पंद्रह दिन में एक दिन आता है कौन सा है वो उसका पालन करना तो भगवान ने सब व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था कर दी है क्या की है है क्या की की की कि हमें वापस उनके धाम ले जाने की की है। लेकिन हम इतने निठल्ले हैं कि हम इस सड़े हुए स्थान में रहना चाहते हैं ये जगत में क्या वस्तु ठीक है हर हर हर हर में कई प्रकार की कठिनाइया है स्ट्रगल है पॉल्यूशन है कई प्रकार के विपदाएं हैं लेकिन ऐसे गंदे स्थान में हम हाँ सदैव निवास करना चाहते हैं लेकिन कृष्ण चाहते हैं कि आप क्या करो इस स्थान को छोड़ो और हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है फोर्सफुली हमें छोड़ना पड़ेगा इस स्थान को क्योंकि ये बॉडी आपका नहीं है ये बॉडी किसका है शरीर प्रकृति का है नेचर का है हाँ ये प्रकृति उस बॉडी को फिर से ले लेगी जब आप शरीर को त्यागते हैं तो इसको जलाया जाता है हम पारसी लोग इसको गीत और कुत्ते सुझाव आदि को खाने के लिए फेंकते हैं और कुछ लोग उसको जमीन के अंदर डालते हैं तो इस प्रकार से ये निरंतक शरीर है लेकिन ये शरीर बहुत मूल्यवान है जो हमें सर्वोत्कृष्ट जो वस्तु हैं वो प्रदान कर सकता इसलिए भगवान सदैव लालयित रहते हैं कृष्ण सदैव योजना बनाते हैं कि कैसे ये जो जीव सदैव मेरे पास वापस आ जाए मेरे धाम में और जहाँ हम सदैव आनंद का अनुभव कर सकते हैं तो उसी के लिए भगवान ने कई दिन लिए हैं स्पेसिफिक दिन आ? आ? वैसे ही ये कार्तिक पहना है जैसे दिवाली आती है तो सारे मॉल्स शॉप्स में क्या सेल लगता है लगता है कि नहीं सेल तो वैसे भगवान एक कार्तिक महीना भगवान ने सेल लगाया है कि इसमें आप थोड़ा भी सर्विस करोगे कृष्ण के लिए थोड़ा भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हो जाओगे तो आपको ग्रेटेस्ट महान लाभ आपको प्राप्त होने वाला है जो आप हाँ, हा, समझ नहीं सकते या अनुभव नहीं कर सकते तो ये जो कार्तिक महीना है इसको दामोदर मास भी कहा जाता है वर्षा मास दामोदर दामोदर मतलब कृष्ण का एक नाम है कि इसी महीने में क्योंकि ये महीना शुरू होता है और एंड होता है पूरे कार्तिक महीने में कृष्ण की असंख्य दिलाए हैं फेस्टिवल ही फेस्टिवल्स हैं इस कार्तिक महीने में उत्सव ही उत्सव है क्योंकि जो मनुष्य है वो उत्सव प्रेमी है है कि नहीं हर एक को अच्छा लगता है कुछ ना कुछ होते रहे घर में बच्चे ने जन्म लिया तो बर्थडे है किसी का मैरिज है तो उसमें फेस्टिवल है हाँ कुछ कुछ आ, फिर कई सारे सेरेमनीज होते हैं तो फेस्टिवल्स होते हैं तो हम आनंद अनुभव करते हैं तो उसी प्रकार से ये जो कार्तिक महीना कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है और जो पूर्ण रूप से कई प्रकार के उत्सवों से फेस्टिवल से भरा हुआ है और इस कार्तिक महीने की जो देवी है या कार्तिक महीने की जो आदि है वो श्रीमती राधिका है इसलिए राधिका को राधा रानी का एक नाम है कार्तिकी देवी श्रीमती राधा रानी को कहा जाता है तो शास्त्र कहते हैं वनस्पति नाम तुलसी मासा नाम कार्तिका प्रिया एकादशी तिथि नाम चेत्रा नाम द्वारा काम भगवान कहते हैं कि वनस्पति नाम तुलसी जितनी वनस्पतियां हैं उनमें सर्वत्रष्ट क्या है तुलसी है और मासा नाम कार्तिक प्रिय जितने सारे मंथ हैं महीने हैं उनमें भगवान कहते हैं कि मुझे है, कार्तिक सर्वत सर्वाधिक प्रिय है। एकादशी तिथि नाम च क्षेत्राणाम द्वारका नाम और जितनी भी तिथियाँ हैं उनमें सबसे पवित्र करने वाली वो कौन सी तिथि है एकादशी है तो इसलिए शास्त्र कहते हैं न कार्तिको समो मास कार्तिक के समान कोई उत्कृष्ट महीना नहीं है न कृत न समा युगम युग के बढ़कर कोई योग नहीं है और वैसे ही न वेद सदृशम शास्त्र नृत्य तीर्थ गंगाया समान वेदों से बढ़कर शास्त्र नहीं है और गंगा से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है तो गंगा सारे जगत को पावन करने वाली है तो उसी प्रकार से ये जो कार्तिक हैं वो सबको पवित्र करने का सामर्थ्य रखता है और शास्त्र कहते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं भक्तों को क्या कहा जाता है वैष्णव कहा जाता है तो जो वैष्णव हैं वो उनको कार्तिक बहुत अधिक प्रिय हैं कार्तिक का मास वैष्णवाना प्रियम था कार्तिक वैश्विक को बहुत अधिक प्रिय है इसलिए ऐसे कार्तिक महीने का व्यक्ति को लाभ उठाना चाहिए जैसे लोग जैसे मैंने कहा कि मॉल्स या शॉप्स में सेल अनाउंस होता है इतने परसेंट डिस्काउंट है तो लोग भागते हैं परचेजिंग के लिए तो उसी प्रकार से भगवान को कार्तिक महीने में सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है भगवान की कृपा को अनुकूल किया जा सकता है भगवान को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है भगवान को आप सरलता से अपना उनको कर सकते हो अपना बना सकते हो यदि आप क्या करते हो इस कार्तिक में थोड़ी सी सेवा कृष्ण के लिए यदि करते हो इसलिए पद्म पुराण आदि ग्रंथों में वर्गन आता है जिसमें कहा गया है कि इस कार्तिक का लाभ व्यक्ति को उठाना चाहिए यदि इसका लाभ हम नहीं उठाते तो हम में कंजूस कंजूस हैं हैं जैसे लोग होते हैं। एक व्यक्ति था था वो वो कुछ भी चीजें बहुत कठिन उसके, उसके पास घी था और वो घी में क्या हो गया मक्खी गिर गई मक्खी गिरी कभी तो मक्खी को फेंकना पड़ेगा तो उसने क्या किया अरे इस मक्खी को फेंक रहा हूं, लेकिन उसके साथ क्या जा रहा है घी जा रहा है मक्खी को क्या किया होगा उसने? चूस लिया और फिर उसको फेंका। इसको कहते हैं कंजूस का दूसरा अर्थ है कि उसके पास वो एबिलिटी है धन है सामर्थ्य है शक्ति है लेकिन उसका वो प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहा है उसी प्रकार से जिसके पास मनुष्य का बॉडी है बुद्धि है सामर्थ्य है और वो अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको जानने का प्रयास नहीं कर रहा है तो वो उस व्यक्ति को वास्तव में कृपन कहा, कहा गया है और इसके विपरीत व्यक्ति कौन है ब्राह्मण है ब्राह्मण मतलब जो व्यक्ति अपने जीवन के परम लक्ष्य को जानता है और उसकी प्राप्ति करने के लिए कार्यरत होता है तो उसी प्रकार से इस कार्तिक महीने में व्यक्ति को आ, कम से कम कुछ चीजें करनी चाहिए शास्त्र कहते हैं कि पांच चीजें करना परम आवश्यक है स्नान जागरण कार्तिके ये प्रकृवती ते नष्णु मूर्त यहाँ तो शास्त्र कहते कि आप कुछ भी नहीं कर पाए तो कम से कम इन पांच चीजों को करो कार्तिक के महीने में क्या है स्नानम अपने आलस को त्याग दो और क्या करो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ सुबह उठो कलियुगा के लोग इतने गिर गए हैं कि उनको सुबह उठना भी क्या है बहुत अधिक कष्टदायक है और उठ भी जाएंगे लेकिन स्नान करना और अधिक कष्टदायक है हाँ जैसे फ्रांस में लोग स्नान हफ्ते में या महीने में एक बार करते हैं हर समय और कई प्रकार के जो सेंस है उनका इस्तेमाल करते हैं ये मॉडर्न कल्चर है भागवत में वर्णन आता है स्नान एवं ही प्रसार प्रसाद नलियुगा में लोग स्नान करेंगे इसको बहुत बड़ा माना जाएगा कि अरे आज इसने स्नान कर लिया है और यहाँ कार्तिक भी शास्त्र कहते कम से कम ये करना शुरू करो हाँ ब्रह्मवुर्त में उठो जल्दी उठो ये कल्चर था लेकिन धीरे धीरे हम सो कॉल्ड मॉडर्न कल्चर के आधीन हो रहे हैं और अपने आप को बहुत उन्नत मान रहे हैं हा? और उन्नत मान रहे हैं तो भूल रहे हैं अपनी मूल स्थिति को तो शास्त्र कहते हैं कि कार्तिक में कम से कम इस एक महीने व्यक्ति को जल्दी उठना चाहिए हम जल्दी उठ के क्या करना चाहिए स्नानम ब्रह्म मुहर में उठे स्नान आदि करे तिलक आदि लगाए और क्या करें भगवान के नामों का जप करें हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे स्नानम स्नान और दूसरी चीज क्या है जागरण जागरण जागरण का मतलब है कि जगना मतलब इसका दूसरा अर्थ है कि कम सोना वैसे तो मूवीज या टेलीविजन आदि देखने के लिए पूरे रात रात जगते हैं लेकिन अध्यात्म का आध्यात्मिक चीज़ों को समझने के लिए सुनने के लिए जानने के लिए उनके पास टाइम नहीं है तो शास्त्र कहते हैं कि कम से कम ये प्रयास करो अपने आप को डालो और फिर देखो आप कितना अत्यधिक आनंद आप अनुभव करोगे तो पहली चीज़ है स्नानक दूसरी चीज़ है जागरण और तीसरा है जो बहुत महत्वपूर्ण है वो क्या है दीपम दीपम दीपम तीसरी चीज है देपम। देपम है है का का अर्थ कि दीपदान दीपदान करो करो मतलब क्या लोगों को दान का नाम सुनते ही खड़े हो जाते हैं अरे दान भी करना पड़ेगा लेकिन बहुत सरल है हाँ। हर एक व्यक्ति के पास ये अवेलेबल है भगवान कहते पत्र पुष्पम फलम तोयम योम भक्तिया प्रयशति आप पत्र पुष्प फल जल आदि मुझे प्रेम से लव एंड अफेक्शन लव एंड डिवोशन प्रेम से मुझे करो मैं उसको स्वीकार करता हूँ तो भगवान चाहते हैं कि क्या करें व्यक्ति इस कार्तिक में दीप ऑफर करना ना भूले चाहे अपने घर में है या जहां मर्जी है एक सिंपल से दीप लें उसको जलाएं और भगवान को ऑफर करें हाँ। क्योंकि ये क्या है एक, आप, आप किसी को क्या करते हो कुछ देते हो और उनसे कुछ स्वीकारते हो उससे एक चीज बनती है क्या है एक संबंध स्थापित हो जाता है और कौन सा संबंध स्थापित होता है प्रेम का संबंध स्थापित होता है इसलिए शास्त्र कहते हैं कि आप जब मंदिर जाते हो तो खाली हाथ ना जाओ भगवान को देखने के लिए जैसे आप किसी को मिलने जाते हैं अपने रिश्तेदार है या माता पिता है हाँ वरिष्ठ है उनको मिलने जाते हैं कैसे जाते हैं कुछ ना कुछ लेके जाते हैं तो उससे क्या होता है प्रेम का संबंध स्थापित होता है उसी प्रकार से शास्त्र कहते हैं भगवान के मंदिर जाते तो हमें कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए फल फूल तुलसी हाँ। जिससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका भगवान से आदान प्रदान होगा और उससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे कृष्ण से मेरा प्रेम का जो संबंध है वो स्थापित हो गया है ददाती प्रति भगवान को फ्लावर ऑफर करते हैं तो भगवान भी वो अपने आप को दे देते हैं हाँ तो इस से शास्त्र वर्णन करते हैं कार्तिक में स्नानम जागरण दीपम तुलसी वनपाल और चौथी चीज क्या है तुलसी भगवान तुलसी के द्वारा हम वशुभु हो जाते हैं तुलसी दल मात्रे न जलस चुल कि कोई व्यक्ति केवल भगवान को थोड़ा सा तुलसी अर्पित करता है और जल अर्पित करता है तो कृष्ण कहते हैं विक्री नेतृ स्वात्मान भक्त भक्त मत उस वो व्यक्ति मुझे खरीद लेता है मैं उस्ता हो जाता हूँ यदि कोई व्यक्ति रोज मेरे थोड़ा तुलसी ऑफर करता है तुलसी का पत्ता तुलसी का और थोड़ा सा जल तो क्या है भगवान को प्राप्त करना बहुत सरल है लेकिन एक चीज की आवश्यकता है क्या है सिंप्लिसिटी सरलता चाहिए कपटता नहीं चाहिए सरलता हमारे हृदय में होनी चाहिए हाँ तो कृष्ण को प्राप्त करना हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है तो शास्त्र कहते हैं कि कार्तिक में व्यक्ति को तुलसी की सेवा करनी चाहिए उसको जल अर्पित करना आ, उसकी मंजलियों को तोड़ना उनकी केयर करना सब प्रकार से तो जब ये व्यक्ति करता है किसी के पास तुलसी नहीं है तो शास्त्र कहते वैष्णव की सेवा करो हाँ तुलसी और वैष्णव की सेवा क्योंकि भगवान को तो तुलसी इतनी प्रिय है जिसको वृंदा कहा जाता है भगवान ने अपने धाम का नाम वही रखा क्या भगवान के धाम का नाम वृंदावन भगवान को तो इतनी प्रिय है तो उसी प्रकार से ये जो सिंपल एक्टिविटी है कार्य है तुलसी तो को दीप अर्पण करें उनको जल डालें, उनको प्रणाम करें उनकी प्रदक्षिणा करें ये छोटी छोटी सेवाएं जब आप करते हो तो आप भगवान के प्रिय होने लगते हो भगवान के बहुत नजदीक जाते हो और शास्त्र आगे कहते हैं हा? तुलसी बन पालना कि क्या करो एक तो तुलसी का सेवा करना और दूसरा है तुलसी की केयर करके तुलसी का इस महीने में रोपण करना नई तुलसी रोपण करना और किसी को तुलसी गिफ्ट में देना दान में देना वेरी पावरफुल ये जो कार्तिक में है तो इस प्रकार से शास्त्र हमें इस चीज के लिए हमेशा ये करते हैं प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि भगवान को दीप ऑफर करने मात्र से अल्पकोटि सहस्रानी पातकानी बहु नी कोई व्यक्ति के बहुत दुष्कर्म किए गए हैं ऐसा कोई है इस जगत में जिसने पाप कार्य नहीं किया है बहुत नाना प्रकार के पाप कार्यों से हमारा जीवन भरा पड़ा है लेकिन शास्त्र कहते हैं में कार्तिक कोई व्यक्ति केवल कार्तिक में कृष्ण को थोड़ा सा क्षम के लिए दीप दिखाता है तो उसकी करोड़ों करोड़ पापों के जो रियाक्शन है वो खत्म हो जाते हैं क्योंकि हमें जगत में दुख क्यों प्राप्त कर रहे हैं एक के बाद एक एक के के बाद बाद एक एक बाद एक एक एक लाइन लगा हुआ है हर व्यक्ति के जीवन में कष्टों का कभी मानसिक कष्ट है कभी शारीरिक कष्ट है कभी दूसरा कष्ट दे रहा है तो कभी नेचर कर्म कर रहे हैं तो इस प्रकार से हर प्रकार से हम टॉर्चर किया जा रहा है अरे टॉर्चर क्यों है ये बताने के लिए की ये स्थान तुम्हारे रहने योग्य नहीं है मटेरियल नेचर टॉर्चर कर रही है तीन प्रकार के ताप जैसे लोहा होता है पर जो या जो आयरन लोहे को क्या करता है पहले गरम कराता है ना हीटिंग हीटिंग के बाद क्या करता है हैमरिंग तो मटेरियल नेचर प्रकृति भी वैसी कर रही है पहले हमें हीटिंग कर रही है तीन प्रकार के ताप आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक और हेमरिंग क्या है चार प्रकार के हेमर यूज करती है जन्म मृत्यु जरा रहा है जिससे हर एक व्यक्ति पाना है कष्ट अनुभव करना है लेकिन शास्त्र कहते हैं कि केवल आप ये पापों के सारे रिएक्शन से मुक्त हो सकते हो यदि केवल आप कृष्ण को इस कार्तिक में थोड़ा सा विद्य ऑफर करने का प्रयास करते हो तो इस प्रकार से कार्तिक बहुत विशेष है जिसमें कृष्ण को प्रसन्न करना कृष्ण को अपना बनाना बहुत सरल हो जाता है बल्कि लोग अपना जीवन लगा रहे हैं भगवान की कृपा को अनुकूल करने के लिए फिर भी कितना कठिन है लेकिन व्यक्ति कार्तिक का आश्रय लेता है, तो है। दशम स्तर में पढ़ते हैं, हैं, एक लीला का वर्णन आता है वो कौन सी लीला है दामोदर लीला दामोदर लीला इसलिए इस महीने का नाम दामोदर मास है मतलब कृष्ण को माता यशोदा ने इस महीने में क्या किया था बांध दिया था रस्सी से बांधा था तो, तो दामोदर लीला है ये बहुत विशेष लीला जो दीपावली के दिन गठित हुई थी और इस लीला से आप समझ सकते हैं कृष्ण को तो कितना सरलता से आप प्राप्त कर सकते हो कृष्ण को तो कितना सरलता से आप अपने वर्ष में कर सकते हो कृष्ण का कृष्ण क्यों है क्यों है कृष्ण का इति कृष्ण जो सबको आकर्षित करने का सामर्थ्य रखते हैं उनको क्या कहा जाता है कृष्ण कहा जाता है और कोई नहीं है इस जगत में कोई मूवी स्टार हो सकता है क्रिकेट स्टार हो सकता है कोई बहुत धनवान हो सकता है वो सबको अट्रैक्ट नहीं कर सकता अपनी ओर कुछ लिमिटेड लोगों को लिमिटेड है लेकिन कृष्ण क्या है सब प्रकार के जीवों को अपने ओर आकर्षित करने का सामर्थ्य रखते हैं चाहे वो स्त्री है पुरुष है बालक है वृद्ध है पशु है पक्षी है हैं पौधे हैं सब सबको तो अपने ओर आकर्षित करते हैं इसलिए उनको कृष्ण कहा जाता है तो ऐसे कृष्ण में चार प्रकार के विशेष गुण है भगवान के चार विशेष गुण है ये क्या है जो बाकी किसी अवतारों में प्राप्त नहीं होता नरसिंह राम आदि में में नहीं प्राप्त होता कृष्ण कृष्ण इसलिए है है भगवान भगवान को पूर्ण पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम कहा जाता है। पूर्ण वो पूर्ण है। क्यों क्योंकि बाकी अवतारों से भी अधिक चार प्रकार के गुण उनमें है पहला क्या है रूप माधुर्य वो उनका सौंदर्य उस बाकी सबसे सौंदर्य सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी कृष्ण है रूप माधुर्य और दूसरा क्या है सदैव घूमते रहते हैं लेकिन और बाकी बराह नरसिम्हा आदि किसी अवतारों में नहीं है कृष्ण मग्न रहते हैं बासुरी का वादन करते हैं इसलिए कृष्ण को मुरलीधर कहा जाता है और ये, ये दूसरा है कि एक है रूप माधुर्य और ये है वेद माधुर्य और तीसरा है प्रेम माधुर्य प्रेम की पराकाष्ठा और चौथा है लीला माधुर्य भगवान कृष्ण बहुत अधिक लीलाएँ उन्होंने की हैं और उन लीलाओं के द्वारा अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं अपने भक्तों को आकर्ष करते हैं तो भगवान की कई सारी लीलाएं हैं उनमें से ये जो लीला है सबको आकृष्ट करने वाली आ, जिसका हम आज वर्णन करेंगे और कार्तिक महीने में ये लीला घटित हुई थी, थी और जिसके द्वारा आप सीखते हैं कृष्ण को कोई भी व्यक्ति से अपना कर सकता है लेकिन उसके पास क्या चाहिए प्रेम अफेक्शन भगवान के प्रति जिसके द्वारा आप उनको वश् कर सकते हो कंट्रोल कर सकते हो ये जगत में भी देखा जाता है किसी को आप धन से ज्यादा समय तक तो कंट्रोल नहीं रख सकते है ना लेकिन आप किसी को भी लंबे समय तक तो कंट्रोल कर सकते हो एक चीज से क्या अफेक्शन, अफेक्शन, प्रेम, स्नेह, जिसके द्वारा आप कुछ इस संसार के जो संबंध है वो सब स्वार्थ पर निर्भर है जब तक आपके पास धन आदि है तब तक, तक लोग आपकी वाह वाह प्रशंसा आदि करते हैं जब तक आपके पास कोई पोस्ट है तब तक आपको प्रणाम करते हैं हाँ तब तक आपके पास आते जाते रहते हैं हाँ जैसे और लेकिन इसके द्वारा हम लंबे समय तक किसी को वश में नहीं कर सकते कंट्रोल नहीं कर सकते ये चीजें खत्म हो जाती हैं तो लोग भी चले जाते हैं लेकिन एक चीज़ है क्या प्रेम के द्वारा किसी को भी आप क्या कर सकते हो वश्य कर सकते हो तो वही प्रिंसिपल अप्लाई होता है भगवान के लिए हाँ जो भक्त हैं प्रेमे बांधी आचे यशोदा माता कृष्ण को बांधती है किस प्रकार से बांधती है प्रेम के द्वारा तो परम भगवान कृष्ण वृंदावन में कई प्रकार की लीलाएं करते हैं जब कृष्ण महावन भगवान वृंदावन में कहा निवास करते थे सर्वप्रताप गोकुल में है ना गोकुल में वो रहे तीन साल चार महीने के लिए फिर उसके बाद भगवान छठिकला में आए अब जाते हैं वृंदावन छठिकला एक स्थान अपनाए वहां शिफ्ट वहां से फिर भगवान आगे नंदग्राम में जाकर आ, रहे नंद महाराज तो ये जो यशोदा माता ने भगवान को बांधा था ये जो विशेष लीला है ये गोकुल छोटे से बालक है तो माता यशोदा सदैव सोचती थी कि ये जो मेरा बालक है ये हमेशा क्या करता है दूसरों के यहाँ जाता है माखन आदि की चोरी करने के लिए क्या मेरे धर्म में माखन आदि उचित नहीं है या वो क्वालिटी में मेंटेन नहीं कर पा रहे हूँ क्वालिटी मक्खन और मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स में नहीं दे पा रहे हूँ तो बहुत चिंतित थे और इस चिंता के कारण वो क्या करती हैं वो एक दिन वो अपने पास जितनी गव्य है नंद महाराज के पास नौ लाख गा गाय थे और उनमें कुछ गाय ऐसी थी कि जो कलरफुल दूध देते थे अभी जैसे मिल्क आता है ना मदर डेरी का तो कलरफुल मिल्क होता है तो कलर ऐड किए जाते हैं तो लेकिन वहाँ वृंदावन के जो गवे हैं वो इस प्रकार से थी कई सारे सारी हा? जिनको स्पेशली केयर करती थी यशोदा माता और उनको वो कलरफुल दूध देते थे और विशेष प्रकार का घास आदि उनको खिलाया जाता था तो माता यशोदा ने सोचा कि मैं इस प्रकार से उनको मक्खन आदि दोगे कृष्ण मेरे घर को छोड़कर बाहर कुछ और चोरी आदि करने के लिए ना जाए बल्कि भगवान का ही सारा जगत है, है जगत। कि इस संसार के हर वस्तु भगवान की है वो सबके स्वामी हैं तो चोरी करने का प्रश्न ही नहीं उठता बल्कि भगवान केवल भक्तों को आनंद देने के लिए ब्रज में घूमते थे कई गोपिकाएं अपने घर में नाना प्रकार के व्यंजन या फिर दूध मक्खन दही ये सब बनाते थे और बनाते बनाते वो सोचती थी क्या सोचती थी कृष्ण आ जाए कब कृष्ण आएंगे और इसको ग्रहण करेंगे उनकी इस डिजायर को फुलफिल करने के लिए कृष्ण को आना होता था उनको कोई आवश्यकता नहीं है कि उनके घर में कुछ कमी थी इसलिए वो वहां जाते थे नहीं तो इस प्रकार से जब आ, माता यशोदा ने ये सोचा और माता यशोदा बहुत उसके लिए कार्यरत हो गई यशोदा माता ने सुबह सुनी क्योंकि वो कृष्ण के साथ आ, जब सोते थी, तो आज के दिन आ, ये जो लीला है ये घटित हुई थी दीपावली के दिन तो कृष्ण हमेशा थोड़े लेट उठते थे और माता यशोदा भी थोड़ी लेट उठते थे कृष्ण के साथ लेकिन आज के दिन कृष्ण ने क्या किया आ, माता यशोदा बहुत जल्दी उठ गई और वो सोचने लगी कि कृष्ण उठने से पहले मैं क्या करूं तैयार करो मक्खन आदि बनाओ दही आदि बनाओ अच्छा भल बॉईल करके रखो कई व्यंजन बनाओ तो वो इस चिंता में थी भक्त का मतलब ही है जो चिंता लेता है टेंशन लेता है किसकी सेवा के लिए कृष्ण की सेवा के लिए यही तो आंतर है एक भौतिक वाले व्यक्ति में और एक भगवान के महान भक्तों में व्यक्ति का जीवन टेंशन से भरा रहता है है है है दोनों को चिंता है। लेकिन एक चिंता को चिंता चिंता लेकिन एक व्यक्ति तक ले जाती है। देती है। हाँ। रोता है व्यक्ति दिन रात अपने दुखों के कारण वो किसी के पास शेयर नहीं कर सकता लेकिन जो भक्त भी चिंता लेता है लेकिन किसकी सेवा का कृष्ण की सेवा का, की सेवा का। वो जो चिंता है वो जो एक प्रकार का दुख का है वो आनंद की अनुभूति प्रदान करता है तो माता यशोदा भी सोच रही थी टेंशन ले रही थी चिंता ले रही थी फिर जब वो उठी तो उन्होंने वो सब माता यशोदा ने मक्खन बनाना शुरू किया और यशोदा माता जब वो उन्होंने मक्खन आदि बनाना शुरू किया तो साथ ही साथ वो कृष्ण का कृष्ण बहुत दूर थे किसी और रूम में थे और कृष्ण को देखे बिना माता यशोदा से रहा नहीं जाता था कि कृष्ण एक क्षण के लिए उनके से ओझल हो जाएं। वो सदैव कृष्ण को अपने के सामने देखना चाहती थी लेकिन अभी कृष्ण की सेवा के लिए उनको क्या होना पड़ रहा था कृष्ण से दूर जाना पड़ रहा था तो कृष्ण से दूर होकर वो सुबह सुबह मक्खन बना रहे थे और कृष्ण के प्रति कृष्ण के बारे में सोच रही थी और दुखी हो रहे थे और उनका स्मरण उनको बहुत अधिक हो रहा था तो इसको दूर करने के लिए माता यशुरा ने क्या किया मक्खन बनाते बनाते कई प्रकार के गीत कई प्रकार के सॉन्ग जो कृष्ण ने निनाएं की हैं उनको गाने लगे हाँ जब वो गा रहे थे हाँ तो उनके आंखों से आंसू भी बह रहे थे कृष्ण का वो स्मरण कर रहे थे और आनंदित भी हो रहे थे ये सारी चीजें एक साथ कि मैं मक्खन बनाओगी तो कौन राधिक प्रसन्न होगा इसको ग्रहण करके कृष्ण तो जब कृष्ण यहाँ सोई रहे थे तो कृष्ण सोकर जब उठे तो भगवान ने देखा अरे मेरी माता यहां नहीं है कहा चली गई तो भगवान छोटे से बालक है भगवान बालक क्यों बनते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए क्योंकि नंद महाराज और यशोदा चाहते थे कि भगवान मेरे पुत्र बने और भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए सब सीमाओं को सारे रूल को तोड़ते हैं और वो क्या करते हैं भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए कार्यरत होते हैं इसलिए कृष्ण को कहते हैं आनंद लीलामय कृष्ण का स्वरूप कैसे है आनंद से भरा हुआ है तो ऐसे कृष्णा जब सुबह सुबह उठे तो माता यशोदा उस कार्य में लगी थी फिर कृष्ण ने सोचा कहा गई मेरी माता यशोदा तो कृष्ण अपने स्थान से उठकर बाहर बाहर आ जाते हैं हैं आकर देखते है कि माता यशोदा उठ कर रही हैं चरणिंग हाँ मंथन कर रही है दोनों चीजें एक साथ कर रही थी चरनिंग और चांदिंग चांडिंग क्या हो रहा था हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो ऐसी माता यशोदा केवल काम ही नहीं कर रही थी बल्कि साथ ही साथ अपना जो मन है अपनी जो बुद्धि है अपना शरीर है सबके द्वारा कृष्ण का स्मरण कर रही थी यही है कृष्ण भावना इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं स्थानीय स्थिति तनवा मनोभी कि भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको तो किसी चीज का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है आप चाहे कार्य करते हुए भगवान की सेवा भगवान का श्रवण कीर्तन इसको ऐड करो शास्त्र कहते हैं तो वो परफेक्शन है जैसे अर्जुन भगवद गीता की शुरुआत में कहता है कि मैं तो परेशान हो गया हूं मैं नहीं चाहता ये युद्ध करना मैं इससे मुक्त होना चाहता हूँ त्यागना चाहता हूँ क्या फायदा मेरे अपने संबंधियों की हत्या करके उन पर विजय प्राप्त करके हा? सारे राज्य का उपभोग करना मुझे राज्य मिल भी जाए तो मैं किसको दिखाऊंगा वो सारे उपभोग रक्त से रंजित होंगे इस प्रकार से जो आर्जुन सोच रहे थे उन्होंने कहा इससे बेहतरीन क्या है हाँ कि इन सबसे मुक्त हो जाओ और जंगल में चले जाओ कृष्ण ने कहा नहीं हां कृष्ण ने कहा जैसे लोग भी क्या करते हैं अड़ जाते हैं जनरली लोगों को भगवदगीता जब आप बोलो भक्ति के बारे में तो उनको ये श्लोक वो भी आधा याद रहता है हाँ कर्म अन्यवाधिकार कर्म करना ही पूजा है भगवान की पूजा क्या है कर्म करो लेकिन शास्त्र के द्वारा गधा भी कर्म कर है आ? लेकिन गधे के कार्य में और हमारे कार्य में अंतर है तो शास्त्र कहते हैं कर्म करना है लेकिन कैसे करना वो भगवान बताते उसके आगे की बात नहीं बोलते लेकिन कर्म ही पूजा कर्म करते रहो सब कुछ हो जाएगा वही भगवान की पूजा है ये वास्तव में मूर्खता है भगवान ने अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित किया लेकिन उसका सेकेंड पार्ट क्या है कि अर्जुन कैसे कर्म करो वो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे करो युद्ध करो केवल युद्ध करना ही पर्याप्त नहीं लेकिन युद्ध कैसे करो कौन सी भावना से करो वो भी भगवान भगवत गीता में बताते हैं भगवान कहते हैं माम अनुस्मरण युद्ध चल कि हे अर्जुन तुम युद्ध करो लेकिन उसमें क्या करो एक चीज मेरा स्मरण करते हुए करो तो हम सारे कार्य करें अपने गृहस्थ के कार्य है सब कुछ जिम्मेदारियां हैं लेकिन उन कार्यों में यदि हम भगवान को डालकर भगवान का स्मरण सेवा आदि को इन्वॉल्व करके नहीं करते तो वो कार्य हमें बंधन प्रदान करता है कष्ट प्रदान करता है हाँ शिश्री शास्त्र कहते हैं न उत्पादित यदि रहते, क्षम एव ही केवलम यदि कार्यों के द्वारा भगवान के प्रति सेवा की भावना उनके प्रति थोड़ा प्रेम आसक्ति उत्पन्न नहीं हो रही हमारे हृदय में तो ऐसा जो कार्य है वो तो क्या है केवल एक गधे के बातें श्रम श्रम है और सारे लोग इसी प्रकार के श्रम में मगना है लेकिन यहाँ माता यशोदा भी कार्य कर रही हैं वो भी सुबह उठ रही है दूध का मंथन दही का मंथन कर रही हैं और उस कार्य के साथ साथ सोच रही हैं कृष्ण के बारे में कृष्ण को आनंद प्रदान करने के बारे में आ? और यहाँ कृष्ण जब उठे तो जनरली कृष्ण लेट उठते थे लेकिन आज थोड़े जल्दी उठ गए देखा मा, मेरी माता मेरे नज़दीक नहीं है तो फिर कृष्ण वहाँ से जाते हैं उनको आवाज सुनाई देती है वो सोचने लगे आज मेरी माता को क्या हो गया वो आज मुझसे दूर क्यों चली गई मुझे अकेले क्यों छोड़ा है तो माता यशोदा तो कृष्ण के प्रीति के लिए ये सारे कार्य कर रहे थे तो भगवान को तो बहुत अधिक भूख लगी थी हा? भगवान को क्या भूख लगेगी है कि नहीं वो तो आत्मा राम है शास्त्रों में वर्ण भगवान के लिए आत्मा राम वो किसी और चीज़ पर निर्भर नहीं रहते जैसे हम लोग निर्भर रहते हैं हमें आनंद चाहिए तो हमारे पास कुछ वस्तु से हम आनंद अनुभव करना चाहते हैं अभी संसार में कितने सारे गैजेट्स सा आ रहे हैं हम हर समय इस प्रकार का फोन इस प्रकार का आई इस प्रकार की चीज़ें ये सारे गैजेट से हम आनंद अनुभव करना चाहते हैं लेकिन हम हमारा आनंद दूसरे वस्तु पर निर्भर है दूसरे दूसरे व्यक्ति पर है। पर निर्भर निर्भर है है तभी हम हर चीज चेंज करते हैं इस संसार का नियम है परिवर्तन में आनंद एंजॉयमेंट हम अनुभव करते हैं लेकिन कृष्ण के साथ ऐसे नहीं है हाँ। कृष्ण क्या है आत्मा राम है आत्मा में रमन करने वाले हैं वो किसी भी दूसरी चीज पर निर्भर नहीं है कि दूसरी वस्तु से आनंद उन्हें प्राप्त होता है तो ऐसे भगवान को भूख लगे थे तो शास्त्र कहते हैं उनकी भूख कौन सी थी प्रेम की कौन सी प्रेम जो माता यशोदा के द्वारा प्रकट हो रहा था तो बल्कि देखा जाए सारे जो ज्ञानी लोग हैं बहुत सारे लोग अपना जीवन लगाते हैं शास्त्रों का अध्ययन आदि करते हैं और फिर नि, निचोड़ निकालते हैं कि कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण फिर ये निचोड़ निकालते हैं कि अरे कृष्ण ही परम भगवान है वो सब चीजों के कारण है आदि है उनकी सेवा करना ही जीवन का परम लक्ष्य है लेकिन माता यशोदा को जब भगवान ने देखा कि वो मंथन कर रही है चरणिंग कर रही है तो कृष्ण जाते और उस रोड को पकड़ लेते हैं कि बंद करो ये अभी मत मंथन मत करो अभी क्या करो मेरी ओर ध्यान दो मुझे ले लो बल्कि कृष्ण ये सिखाना चाहते थे कि तुम्हें चरणिंग करने की आवश्यकता नहीं है सारे लोग हजारों शास्त्रों को पढ़ते हैं तीर्थ यात्रा करते हैं पूरे जीवन के अंदर बाद में निष्कर्ष निकालते कि अरे भगवान की भक्ति करनी चाहिए शरीर वृद्ध हो जाता है तब फिर कुछ कर नहीं पाते शरीर साथ नहीं देता तो भगवान कहते हैं कि तुम तुम्हें चरणिंग करने की आवश्यकता नहीं ऑलरेडी तुमने मुझे क्या कर लिया है प्राप्त कर लिया है मैं तुम्हारे सन हूँ तो भगवान उस रोड को पकड़ते हैं और माता यशोदा को रोकते हैं जैसे ही कृष्णा को तो देखती है माता यशोदा हाँ माता यशोदा की आंखों से पानी बहने लगता है आंसुओं और उनके स्तरों से दूर निकलने लगता है कृष्ण को वो लेती है स्तनपान कराती है और कृष्ण के सौंदर्य को देखती रहती है अरे वास्तव में केवल भगवान के प्रति जिनका प्रेम है वही इस प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान को समझ सकते हैं हम सबका जो भौतिक प्रेम भौतिक आसक्ति इस जगत के कई चीजों के प्रति है तो इस प्रकार के प्रेम का जो आदान प्रदान है भगवान और उनके भक्तों के बीच इसको समझना हमारे लिए क्या है बहुत ही अधिक कठिन है तो ऐसे माता यशोदा कृष्ण को अपने गोद में लेती हैं और लेकर उनको स्तनपान कराती है उनके मुख कमल को देती जाती हैं तो उसी समय यशोदा माता देखती है कि सामने ही जो स्टो है या चूल्हा है उसके ऊपर उन्होंने दूध उबालने के लिए रखा था और वो दूध बाहर गिरने ही वाला था तो माता यशोदा कृष्ण को को उठाकर दूध पी रहे थे जिस प्रकार से चातक पक्षी हाँ, जल के पहले को पीता है पानी को उसी प्रकार से कृष्ण पी रहे थे और माता यशोदा उनको छोड़ देती है नीचे पटकती है एक प्रकार से रख देती है और दौड़ती है किस चीज के लिए दौड़ती है हाँ जो स्टो के ऊपर दूध है वो गिर रहा था नीचे उसको बचाने के लिए तो को कोई कह सकता अरे यशोदा को क्या हो गया हाँ क्या उनके घर में दूध की कमी थी इसलिए वो गए दूध को बचाने के लिए नंद महाराज के पास तो इतनी असंख्य गौरे है लेकिन माता यशोदा ने उनका दूध को बचाने जाना भी क्या है कृष्ण की सेवा है कृष्ण की कृष्ण के लिए वो दूध किसके लिए था के लिए था तो माता यशोदा से दौड़ती का, का और मैं यहाँ नि बैठा हूँ कुछ सेवा ही नहीं कर पा रहा कृष्ण की मेरे जीवन का क्या लाभ इतना मेरे पास आ, सब कुछ होने के बावजूद मैं भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ इस भावना से दुखी होकर आचार्य कहते हैं कि वो जो दूध फायर में आग में गिर रहा था और सुसाइड आत्महत्या कर रहा था आ, इस प्रकार से भावना वास्तव में वो दूध हमें सिखा रहा है कि आपके पास आ, युवा अवस्था है आपका शरीर सुदृढ़ है आप सही हो तो आप क्यों नहीं अपने जीवन का इस्तेमाल भगवान की सेवा के लिए करते दान्यता मैं आप सिखाता हूँ तुम्हें हाँ मैं कितना महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी हूँ कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ तो कृष्ण तो तो को बहुत गुस्सा आ, तो आ गया था कृष्ण ने क्या किया जिस जिस आ, मटके में बहुत बड़ा मटका था जिसमें माता यशोद सुबह से मक्खन बना रहे थे मंथन कर रही थी और मक्खन अभी ऊपर आ ही गया था इतना उसने हार्ड वर्क किया था पसीने निकल रहे थे किसके लिए कृष्ण की सेवा के लिए तो फिर कृष्ण ने सोचा कि मैं अभी आपको पाठ पढ़ाता हूँ आपको सिखाता हूँ तो कृष्ण क्या करते हैं एक तो वहाँ से छोटा सा पत्थर या कुछ उठाते हैं और उस मटके को तोड़ देते हैं तोड़कर सारा जो दही है मक्खन आदि है वो बहने लगता है, है। आ, सब जगह गिरता है और कृष्ण जो छोटे से बालक हैं बहुत ही छोटे हाँ और कभी थोड़ा सा चलना आ रहा था हल्का सा और फिर कृष्ण उस गिरे हुए दही से हाँ बीच बीच में चलने लगे और चलकर दूसरे स्थान में गए और दूसरे स्थान में जाकर वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया देखा कि वहाँ भी मक्खन आदि टका हुआ है तो उन्होंने एक पोखर ले लिया जो लकड़ का बना होता है उसके ऊपर कृष्ण चढ़े और फिर उस मक्खन को लेकर खाने के खाना शुरू किया बहुत सारे बंदरों को बांटना शुरू किया वो सोचने लगे मैं पूरा आपको पाठ पढ़ाऊँगा आपको बहुत अधिक तंग करूँगा माता यशोदा को तो यशोदा माता जब उस दूध को बचाकर बाहर आए देखने लगे कि अरे कृष्ण नहीं है कृष्ण नहीं है लेकिन इधर क्या है उत्पात उन्होंने मचाया है सारे दूध दही को अस्त व्यस्त किया है मटके को भी फोड़ा है तो यशोदा माता ने सोचा कौन कर सकता है वो सोचने लगी एक ही व्यक्ति कर सकता है वह कृष्ण और देखा कृष्ण के पद उस दही से डूबे हुए थे दहे में चलते चलते वो जो मार्ग नितना पड़े हुए थे ना, रूम के अंदर और के पीछे पीछे चलते हुए माता यशोदा गई और माता यशोदा ने क्या किया आपने हाथ में छड़ी ली कि आज मैं कृष्ण को सिखाऊंगी आज उनको ट्रेनिंग दूंगी और जब कृष्णा वहां ये सब कार्य कर रहे थे उसी समय उन्होंने देखा उनकी आँखें जैसे चोर होता है उसके पास हजारों आँखें होती हैं हर घर का जो व्यक्ति होता है उसके पास दो ही आंखें होती हैं चोर की आंखें सब जगह घूमती रहती हैं कहाँ से बाहर जाना है क्या ट्रिक्स करूं तो मैं बच सकता हूँ तो कृष्ण यहां मक्खन भी खा रहे हैं लेकिन बारम बार इधर उधर देख रहे हैं कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है हा? तो फिर फाइनली भगवान ने देखा कि माता यशोदा आयु बहुत गुस्से में है लेकिन आज उन्होंने पहली बार एक, एक एक्स्ट्रा चीज देखी यशोदा में क्या थी कि आज तक यशोदा माता ने मुझे डराने के के लिए के लिए धमकाने कभी भी छड़ी छड़ी या नहीं उठाई थी आज पहली बार कृष्ण ने देखा कि क्या किया उन्होंने छड़ी उठाई है और कृष्ण फिर सोचने लगे आप कुछ सीरियस होने जा रहा है सीरियस घटना है तो फिर कृष्ण वहाँ से दौड़ते हैं दौड़ते हुए सोचते हैं कि कहाँ जाऊं? वो कई प्रकार की प्लान्स बनाते हैं कृष्ण सोचने लगे कि मैं सीधा मेन गेट से बाहर जाता हूँ बहुत सारे लोग होंगे तो लोगों के बीच में यशोदा माता मुझे जो छड़ी है उससे पिटाई नहीं करेगी वो भूल जाएंगे मेरी सारी शरारताओं शरारत को तो फिर भगवान छोटे से जो नंद कुमार हैं बालकृष्ण उस से बाहर जाते हैं दौड़कर और दौड़ते हुए जाते हैं तो माता यशोदा उनके पीछे दौड़ती हैं। माता यशोदा का शरीर बहुत बड़ा था और छोटे से कृष्ण दौड़ रहे हैं माता यशोदा उनको पकड़ नहीं पा रही हैं। शास्त्र कहते हैं कि महान योगी गान अपना पूरा जीवन लेकर लगाकर हिमालय आदि में तपस्या करते हैं ध्यान लगाते हैं भगवान को अपने हृदय में बांधने के लिए उनको पकड़ने के लिए कैप्चर करने के लिए लेकिन वो भी फेल हो जाते हैं लेकिन यहाँ एक सिंपल जो लेडी है यशोदा माता वो कृष्ण को कैप्चर करती है पकड़ती है सरलता से तो कृष्ण को उन्होंने पकड़ा यशोदा माता ने एक हाथ पकड़ा और एक हाथ ऐसे उठाया छड़ी तो कृष्ण डर गए शास्त्र कहते हैं कि भगवान तो सारा जगह डरता है जैसे श्रीमद भागवतम में वर्णन आता है कि वातो तो भयति मत भया वातो भि मत भया के जो वायु है चारों दिशाओं में भय रहा है किनके भय से कृष्ण के कौन इस वायु को भगा रहा है और जो समंदर हैं, वो अपनी सीमा को लाम कर आगे नहीं आ रहा है कौन उनको वहाँ रुका रहा है समंदर की सीमा को तो शास्त्र कहते हैं कि भगवान कृष्ण के कारण सूर्य रोज सूर्य डरे हुए हैं कि आज है सही समय पर उदित होना है आ, कौन है इनके पीछे कारण कृष्ण है भागवत वर्णन करता है तो इस प्रकार से हाँ जो सब लोग भयभीत होते हैं भगवान के कारण भगवान की प्रशंसा करते हैं शिव जी है गणेश है दुर्गा जी है सारे देवी देवता भगवान कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं लेकिन यहाँ वही भगवान किनको डर रहे हैं आज यशोदा माता को और वो भी छोटी सी छड़ी उन्होंने देखी है माता यशोदा के हाथ में उससे भयभीत हो गए हैं और रोने लगे हैं रोते हुए एक हाथ तो यशोदा माता ने पकड़ा है और दूसरे हाथ से अपने आंसू पूछ रहे हैं जनरली क्या होता था जब भी कृष्ण रोते थे तो माता यशोदा अपने सारी को लेकर वही सोच रहे थे, कि मेरे को लेकिन आज क्या थे? अलग मोड में थी आज इसको मैं ट्रेनिंग दूंगी आज इसको सिखाऊंगी की सदाचार क्या होता है कई बार माँ को थोड़ा कठोर होना होता है यशोदा माता ने सोचा कृष्ण का दूसरा नाम क्या है पुरुषोत्तम क्या नाम है पुरुषोत्तम सबसे उत्तम है आदम नहीं तो पुरुषोत्तम है मतलब उनके पास सदाचार होना चाहिए कैरेक्टर होना चाहिए प्रॉपर चरित्र होना चाहिए इसलिए मुझे आज इनको सिखाना पड़ेगा अनट्रेन नहीं छोड़ना होगा इनको ट्रेनिंग देना होगा तो इस भावना को सोचते हुए यशोदा माता कृष्ण को दंडित करने का विचार उनके मन में आया कि आज मैं इनको दंड दूंगी भगवान को कहा कि आप आप एक एक एक बंदर के भांति हरकतें करते रहते हो सबको तंग करते हो और वास्तव में यशोदा माता के पास बहुत कंप्लेन्ट्स आते थे सारे गोपियों की आ, एक गोपी ने हाँ जब कृष्ण उन्होंने बहुत सारा मक्खन आदि बना रखा था तो कृष्ण वहाँ जाते अपने सखाओं के संग में और चोरी करते हैं मक्खन को देख गोपी उनको रेड हैंड पकड़ती है कैसे पकड़ती है रेड हैंड मतलब मक्खन को मक्खन को लेंगे तो हाथ रेड नहीं होगा कैसे होगा वाइट हैंड हाँ जैसे कहते ना रेड हैंड पकड़ लिया है उसको चोरी करते हुए तो कृष्ण को तो वाइट हैंड पकड़ा था हाँ एक गोपी जिनका नाम था प्रभावती तो उन गोपी ने सोचा कि मैं अभी इसको पकड़कर यशोदा माता के पास ले जाती हूँ और वो दिखाओती कि देखो तुम्हारा जो पुत्र है बालक है ये आ, सब ब्रजवासियों को सब गोपिकाओं को तन करता है उनके घरों में जाकर मक्खन आदि की चोरी करता है तो एक हाथ कृष्ण को पकड़ा खींचते खींचते ले आए माता यशोदा के पास नंद महाराज का जो महल है वहा आकर ओ यशोदा हे यशोदा और देखो देखो देखो मैं आपके जो पुत्र है उसको पकड़ कर लाए हूँ तो अभी कृष्ण तो पीछे ऐसे चल रहे थे वो वो जो प्रभावती है वो उनको ले जा रहे थे और जैसे ही यशोदा माता ने कहा है मेरा कृष्ण उन्होंने कहा ये रहा पीछे से आगे किया तो उस यशोदा ने कहा तो मेरा कृष्ण नहीं है ये कौन है तुम्हारा पुत्र ही है तो कृष्ण आते आते हमारा रूप बदल लिया तो उसका पुत्र ही बन गए थे अभी प्रभावती ने सोचा कि ये क्या हो गया मेरे साथ तो फिर वो क्षमा याचना करते कि मेरे कृष्ण ऐसे नहीं करेंगे तो फिर उसने अपने बालक को उठाया कंधे में रखा और वापस जा रहे थे जाते हुए वो जो बालक बालक नहीं रहा वो कौन बने कृष्ण ओ प्रभावती देखो मुझे देखो देखा कि अरे तो कृष्ण उठा के नीचे डाला और ने कहा कि देखो आप फिर से मेरी कंप्लेन करोगी अभी तो मैं तुम्हारा पुत्र बन के गया था लेकिन क्या बन के जाऊँगा पति बन के फिर जाऊंगा तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण कई प्रकार की शरारतें करते हैं और मक्खन आदि को चुराते हैं एक विशेष लीला आती है जिसमें कहा है कि एक बार कृष्ण इसी प्रकार से मक्खन चोरी करने के लिए गए तो वहाँ एक गोपी ने उनको पकड़ लिया पकड़ा और उन्होंने कहा मैं आज तुम्हें बांधूंगी खम्भे से बांध के रखूंगी रस्सी से अभी कृष्ण तो छोटे से बालक है कितने से इतने छोटे से बालक जिनको ठीक से दौड़ना भी नहीं आ रहा है तो उनको उन्होंने बांधने के लिए खंबे के पास खड़ा किया कृष्ण बहुत सरल है वो खड़े हो गए अभी वो जो गोपी हैं उन्होंने बहुत सारी रस्सी लाई और वो बांधने लगे बांधने लगी, लगी। कृष्ण बंधे नहीं जा रहे थे उसको बांधना ही नहीं आ रहा था कृष्ण तो ने कहा ओ माताजी मैं आपको सिखाऊं कैसे बात बांध सकती हो आप मुझे तो उसने कहा हाँ प्लीज प्लीज सिखाओ तो उन्होंने कहा आप खड़ी हो जाओ और मैं बांध के सिखाता हूँ तो वो जो गोपी बड़ी सरल हृदय की थी उस वो खड़ी हो गई और जो रस्सी लंबी चौड़ी रस्सी कृष्ण को बांधने के लिए लाए थे कृष्ण ने वो रस्सी ली और गोल गोल बांध के इतने सारे नोट्स गांठे लगा दी कि उसको खोलना नहीं आया कृष्ण ने वहां से भाग गए इस प्रकार से कृष्ण को कोई और नहीं बन सकता यशोदा माता के अलावा क्यों क्योंकि यशोदा माता के पास उतनी मात्रा में प्रेम है जैसे प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को पूछा बताओ यशोदा ही कृष्ण की मां क्यों है तो सोचा अरे ये क्या क्वेश्चन है यशोदा ही कृष्ण की माँ क्यों है बाकी और क्यों नहीं तो प्रभुपाल ने कहा क्यों क्योंकि यशोदा कृष्ण की सेवा का सर्वाधिक क्या करती है टेंशन लेती है चिंता लेती है हाँ कृष्ण की सेवा के लिए यही एक क्वालिफिकेशन है हाँ कृष्ण की माँ होने का या कृष्ण के करीब होने का तो फिर माता यशोदा ने देखा कि कृष्ण को अभी मैं बांधूंगी तो फिर जैसे ही ये विचार आया कि कृष्ण को बांधूंगी तो उन्होंने देखा कि कृष्ण रो रहे हैं और रियली डरे हुए हैं उन्होंने अपनी जो छड़ी है वो फेंक दी और छड़ी फेंककर उन्होंने जिस जिस रस्सी के द्वारा वो दही का मंथन कर रही थी वो रस्सी लाई और कृष्ण को बांधने के लिए तत्पर हो गए और कृष्ण को बांधने के लिए वो प्रयास शुरू किया था उस समय कृष्ण के सारे मित्रगण खिड़की से देख रहे थे और ये सुबह का समय था और सुबह के समय में कृष्णा अपने मित्रों के संग में खेलने के लिए बाहर निकलते थे तो जब ये हो रहा था भगवान की इच्छा हो रही थी कि मुझे अभी यह बंद के नहीं रहना है मुझे क्या होना है बाहर जाना है खेलने के लिए बाहर जाना है तो ये सोचकर भगवान की कई सारी शक्तियां हैं हाँ एक शक्ति है विभू शक्ति तो ये सोचकर भगवान की जो एक विभू शक्ति है वो आकर भगवान के उधर में आकर बैठ जाती है उससे क्या होता है उनका उदर माता यशोदा रस्सी लेती हैं और उखल के साथ उनको बांधने का प्रयास करती हैं, लेकिन वो बांध नहीं पाती फिर वो सोचती घर की सारी रस्सियाँ ले आती हैं इतना ही है नहीं बल्कि ये देखकर सारी आस पास, पास की जो गोपिकाएं हैं वो एकत्रित होती है और कहती है कि आज यशोदा तो क्या हो गया है क्यों अपने जो बालक है उनको बांधने का प्रयास कर रही है तो मजाक के कारण उन सारे गोपियों ने भी बहुत सारे रस्सियां ला के दी कहते इतना सब होकर भी यशोदा माता बांध नहीं पा रही थी यशोदा कहते मुझे समझ में नहीं आया मैं देख रही हूँ ये जो मेरा ही बालक है लेकिन मुझे दो आश्चर्य इसमें नजर आ रहे हैं एक क्या कि इसकी जो कमर है ये उतनी है जितना मेरे हाथ है इसमें मैं पकड़ सकती हूँ हाँ, लेकिन आज वही कमर को मैं रस्सी से नहीं बांध पा रही हूँ क्या क्या क्या वो विशेषता है।, तो है बनी है और जैसे भी ज्वाइन करने जाती हूँ तो वो कितनी उंगलियां कम पड़ती हैं दो उंगलियाँ हमेशा कम पड़ती हैं तो इस प्रकार से माता यशोदा हाँ चिंतित थी और वो पूरा प्रयास कर रहे थे हाँ, एंडेवर लोग पूरे पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे थे और तो शास्त्र कहते हैं कि क्यों ये दो रस्सियां, दो उंगलियाँ कम क्यों हैं एक तो है भक्त का या माता यशोदा का प्रयास और दूसरा क्या है भगवान की कृपा वास्तव में ये दोनों चीज़ों का जब मिलन होगा तभी हम भगवान को बांध सकते हैं ये क्या है अपना सेवा करने का एंडेवर भगवान के नामों का उच्चारण करना भगवान को सर्व करने का प्रयास करना शास्त्रों का अध्ययन करना भगवान की महिमा का उच्चारण करना ये सब हम कार्य करते रहेंगे तो वो एंडेवर है वो प्रयास है, और जब भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति वास्तव में सिंसियर है अपने एक्टिविटीज में वो मुझे प्रसन्न करना चाहता है मुझे सर्व करना चाहता है अपने हृदय से तो कृष्णा फिर अपनी कृपा प्रदान करते हैं कि ये क्वालिफाइड व्यक्ति है मेरी कृपा को प्राप्त करने के लिए तब तो माता यशोदा का ये प्रयास देखा तो फिर कृष्ण बंध गए बल्कि कृष्ण को बांधना असंभव है और माता यशोदा ने कहा कि अभी मैं तुम्हें बांध के रखती हूँ और माता यशोदा ने उनको घर के नजदीक ही बांध के रखा था आंगन में ही रखा था आंगन में बांध के रखा था और फिर यशोदा माता अपने गृह कार्य करने के लिए चली जाती हैं फिर सारे उनके जो मित्र हैं सहचर वगैरह वो सब आते हैं और कृष्ण वहां रो रहे हैं कृष्ण को जब बांधा जा रहा था उस समय एक आश्चर्य है क्या कि कृष्ण जोर जोर से चिल्ला रहे थे वो रोहिणी माता हे बलराम मुझे बचाओ कौन बांध रहा है मुझे यशोदा माता बांध रही हैं और उस दिन गलती से जो नंद महाराज के भाई हैं उपनंद उनके घर में एक फेस्टिवल था जिसके कारण रोहिणी और बलराम उस दिन चले गए थे नहीं तो ये बांधना यशोदा के लिए असंभव था और वो कृष्ण चिल्ला रहे हैं कि रोहिणी माता होती तो वो मुझे बचाती बलराम होता तो वो मुझे बचाता तो इस प्रकार से भगवान को यशोदा माता इसी कार्तिक महीने में बांधती है भगवान की आ, आ, कृपा के कारण भगवान बंध जाते हैं प्रेम के कारण और जब कुछ समय हुआ संध्या का समय होने आया तो बलराम आ गए बलराम आए तो दूर से देखा कि मेरे जो छोटे भाई हैं, उनको बांध के रखा हुआ है उनको इतना गुस्सा उन्होंने कहा किसने बांधा बांधा है? किसने है, किसने किसकी हिम्मत हुई है वो जानते नहीं ये कौन है? आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ तो बलराम कहने लगे कि मैं अनंत शेष हूँ हाँ मेरे पास इतना बल है इतनी शक्ति है मैं अपने सहस्र मुखों से इस वृंदावन को जला दूंगा विनाश कर दूंगा कौन है मुझे उसका नाम पता चलना चाहिए जिससे बांधा है तो एक बालक कहता है यशोदा माता ने बांधा है तो बलराम ठंडे हो गए बिल्कुल ही शांत अभी यशोदा माता ने बांधा है तो बलराम क्या करेंगे उनके सामने हेल्पलेस है हाँ उन, उनकी कोई चलती नहीं है यशोदा के सामने फिर भी फिर कृष्ण के पास गए देखो मैं तुम्हें हमेशा बताता हूँ क्यों जाती हो ना ये माखन चोरी करने के लिए ये सब चीजें करने के लिए ठीक है अभी तुमने मक्खन खाना ही था लेकिन वो तोड़ा क्यों वो माता ईशोरा का जो मटका है वो क्यों तोड़ा वो तोड़ा ही तोड़ा फिर गए मक्खन चुराने के लिए मतलब एक के बाद एक डिफिकल्टीज तुमने क्रिएट की हैं अपने खुद के लिए तो अभी मैं बचा नहीं सकता ये देखकर फिर कृष्ण फिर से रोने लगे जोर जोर से क्यों बलराम के हृदय को आकृष्ट करने के लिए जैसे कोई बालक है कोई व्यक्ति रोता है तो कितना रोदन कर रहा है तो हम द्रवित हो जाते हैं तो कृष्णा यह सुनकर फिर से रोने लगे रोने लगे तो बलराम का हृदय थोड़ा फिर से द्रवित हो गया फिर से उनको शक्ति आ गई सामर्थ्य आ गए उन्होंने कहा कौन है वो माता यशोदा के पास गए कहा तुम्हें पता नहीं है कि मैं हूं, मैं लक्ष्मण वही अनंत शेष मुखों वाला और इनको नहीं जानती है कौन है? है? आ, ये परम भगवान है यही नरसिम्हा है यही राम है यही वराह है सब कुछ यही है अभी माता यशोदा उनको विचार करने लगी हाँ माता यशोदा ने कहा कि मुझे ये बताओ कि ये नरसिम्हा है तो नरसिम्ह तो बड़ा शक्तिशाली होता है मैं इस कृष्ण को बचपन से जानती हूँ जब बिल्ली आवाज भी करे मैं हो तो तभी यह डर के मेरे गोद में आता है और मुझे चिपक जाता है ये यदि नरसिम्हा होता नरसिम्ह हिरण्य कृष्ण को मारने के लिए प्रकट हुए थे कितने भयावह थे कितने शक्तिशाली थे हाँ सारे आसुर उनसे भयभीत हो जाते थे तो ये होता, तो ये होता है तो क्यों भयभीत हो जाता बिल्ली की आवाज सुनकर में और आकर में जाता है कृष्ण भयभीत नहीं होते कृष्ण यशोदा को आनंद प्रदान करने के लिए ये करते हैं तो इस प्रकार से यशोदा माता ने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारे भगवान मेरे घर में कैसे प्रकट हो गए इनको किसी और का घर नहीं मिला तो इस प्रकार से माता यशोदा हाँ उनके साथ आदान प्रदान करती हैं हाँ, और फिर कृष्ण को कोई छोड़ नहीं पाया बलराम अभी खत्म हो गए बलराम अभी गए कृष्ण के साथ रोने लगे और कृष्ण अकेले ही रुक्ल के साथ बने हुए थे भगवान बने हुए थे तो भी उनमें इतना सामर्थ्य है कि वो दूसरों को मुक्त करते हैं भगवान के आंगन में दो यमलार्जुन वृक्ष के पेड़ थे हाँ, जो कुबेर के पुत्र थे नलक और मनीग्रीव जिनको नारद ने श्राप दिया था और जिनके कारण वृक्ष बने थे तो भगवान रोज उन वृक्षों को देखते थे लेकिन आज विशेष दृष्टिपात उन्होंने उस वृक्षों की ओपोर किया और हाँ उन्होंने सोचा कि वृक्षों का उद्धार किया जाए तो भगवान उस फल को खींचते हुए क्या करते हैं दोनों वृक्षों के बीच में से जाते हैं और उनका उद्धार करते हैं उस देवताओं का तो इस प्रकार से इस लीला से हाँ ये जो कृष्ण लीला है इससे कई प्रकार की शिक्षा हम सीख सकते हैं एक तो यही है कि कृष्ण को अपना बनाना बहुत सरल है हाँ उसके लिए क्या चाहिए हमारे हृदय में सेवा का भावना होना चाहिए हाँ तो तभी वास्तव में कृष्ण को या कृष्ण की कृपा को हम अनुकूल कर सकते हैं सरलता से प्रसन्न कर सकते हैं माता यशोदा ने कृष्ण की सेवा की जिसके कारण वो उनको बांध पाए क्या था उनके पास केवल प्रेम था तो उसी प्रकार से भगवान इस कार्तिक महीने में हम सबको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं मौका प्रदान करते हैं अनेहा विक्रम अनाशुस्ती प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमश धर्मश त्रायते महतो भयान कि भगवान की थोड़ी भी आप सेवा करते हो तो आप महान से महान भय से अपनी रक्षा करते हो ये प्रिंसिपल है ये सिद्धांत है तो यहाँ कार्तिक में कोई व्यक्ति थोड़ी सी से सेवा करता है भगवान का नाम लेता है तुलसी को सर्व करता है वैष्णव को सर्व करता है वृंदावन में भक्तों के संग में जाता है और कृष्ण के बारे में अधिक से अधिक पढ़ता है हाँ तो कार्तिक में हमें अपने जो आध्यात्मिक कार्य हैं उनको बढ़ाना चाहिए है कि नहीं? हम कार्तिक में क्या करना चाहिए थोड़ा और एक्स्ट्रा करना चाहिए जैसे भौतिक जगत में हम धन प्राप्ति करने के लिए एक्स्ट्रा एंडेवर करते हैं हम सोचते ना एक्स्ट्रा बिजनेस होना चाहिए दिवाली आ रहा है तो ये बिजनेस का महीना है न एक्स्ट्रा को चाहते हैं तो उसी प्रकार से इस कार्तिक में भी हमें एक्स्ट्रा करना चाहिए एक्स्ट्रा माला जप करें श्रीमद् भागवत को सुने भगवदगीता के एक्स्ट्रा श्लोक श्लोकाम पढ़ें मंदिर में विजिट करें भक्तों का संग करें रोज परिवार के साथ कृष्णा पुस्तक से कृष्ण की लीलाओं को पढ़ें दीप दान करें तुलसी की रोज पूजा या तुलसी की परिक्रमा आदि करें तो इस प्रकार से एक्स्ट्रा चीजें हमें इस महीने में करने चाहिए ये करने से क्या होगा कि कृष्ण का जो अटेंशन है वो आप आकृष्ट करोगे वो कृष्ण सोचेंगे अरे ये व्यक्ति मेरे प्रति सेवा का कार्य कर रहा है जैसे भौतिक जगत में भी हम किसी का अटेंशन हमारी ओर चाहते हैं अरे व्यक्ति चाहता है है कि नहीं इस जगत में समस्या क्यों आ जाती है संबंध में अटेंशन हम नहीं देते एक दूसरे को हाँ तो हम भी किसी न किसी का अटेंशन चाहते हैं हमारी और हाँ तो वेस्ट ये जगत में हर एक व्यक्ति किसी को इम्प्रेस करना चाहता है चाहता है कि नहीं अपने बॉस को अपने पत्नी को अपने मोहल्ले वाले लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल को हम इम्प्रेस करना चाहते हैं लेकिन ऐसा इम्प्रेस करना से कोई हमें उतना आनंद या उतना लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा बल्कि एक प्रकार का दुख ही हमें मिलेगा लेकिन वास्तव में आप इम्प्रेस करना चाहते हो तो किसको करो कृष्ण को और कैसे कर सकते हो कार्तिक में ये छोटी ये छोटी छोटी सेवाओं को करने मात्रा से हाँ कृष्ण हाँ हमारी ओर अपना दृष्टिपात करते हैं जैसे तो पद्म पुराण में उदाहरण आता है कि कार्तिक के महीने में एक मंदिर में जब घी का दिया जल रहा था मंदिर के विग्रहों के लिए और बहुत लंबे समय से जल रहा था तो वो बुझने ही वाला था तो वहाँ एक चुहया हाँ थी वहाँ घूम घूम के आए और हमेशा तेल या तेल या फिर घी को खाते थे या पीते थे तो जैसे उस घी को खाने के लिए उसने अपना मुँह उसमें डाला तो डालते समय गलती से जो दिया बुझने वाला था बहुत थोड़ा बचा था वो उसका मुँह लगने मात्रा से वो दिया उसकी जो क्या कहते हैं जो भी वर्ड वो बिल्कुल तीव्र हो गई जल गया और जल गया तो वो बहुत तड़पने लगी और तड़पते हुए क्या करने लगी जो भगवान के विग्रह थे उसके वो घूमने लगी ऐसे राउंड शेप में तो भगवान ने सोचा अरे कितना इन्होंने तो मुझे दीप ऑफर किया है और इसने क्या किया है परिक्रमा भी कर ली है हाँ तो भगवान उस छोटी सी से सेवा को इतना बड़ा उन्होंने सेवा के रूप में उसको स्वीकार किया और उसको अपने धाम में स्थान भगवान प्रदान करते हैं इस प्रकार से ये जो कार्तिक हैं वो हमारे लिए बोनस है हाँ ये ये मंत्र है इसमें हमें अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए कृष्ण की सेवा में कृष्ण के कई प्रकार के कार्यों में इसलिए वृंदावन में लोग अमेरिका इस वक्त के जो अलग अलग भक्त हैं रशिया से चाइना से यूरोप आदि अलग अलग कंट्री से अपना एक महीने का छुट्टी लेकर आते हैं कार्तिक में कहाँ निवास करेंगे वृंदावन में निवास करेंगे भक्तों के संग में भगवत भक्ति करेंगे क्योंकि जीवन बहुत कम है हमें सोच हम सोचते कि बहुत लंबा है मैं अभी मुंबई में था लास्टिक तो वहाँ एक माता हैं दीक्षित डिबोटी तो हुँ? तो उनको कुछ दिन पहले बुखार आ रहा था शरीर में तो वो डॉक्टर के पास गई चेकअप करने के लिए लास्ट वीक डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा तुम्हें कैंसर हुआ है और तुम्हारे पास आठ घंटे बचे हैं लास्ट वीक की घटना है हमारे आंखों के सामने कितना समय बचा है आठ घंटे अब सोचो यदि उसी चीज़ को हम अपने जीवन में सोचें तो हम कितने भयभीत हो जाएंगे हाँ हम हाँ सोचेंगे कि करूँगा क्या मैं आठ घंटे में हम हाँ सोचेंगे कि मेरे पास इतना समय है तो क्या करेंगे सबसे पहली चीज क्या करेंगे आप खुद हम हाँ, अपने आप को ये कर सकते हैं हाँ सोच सकते हैं तो उस माताजी के पास आठ घंटे थे हाँ केवल और मृत्यु निश्चित थी कैंसर मीन्स उपाय नहीं है और निश्चित थे पहले से ही है कि आपके पास छः महीने हैं एक साल है कुछ महीने हैं कुछ दिन है लेकिन इस माताजी के पास आठ घंटे थे तो उसकी केवल एक ही डिज़ायर थी बहुत सिंसियर थे और बहुत सेवा करते थे मुंबई में जुगो टेंपल जो इसका काम बहुत बड़ा है वहाँ तो उन्होंने कहा कि मुझे वृंदावन में देह त्याग करना है बस तो डिबोटीज और उनके जो ब्रदर और फैमिली मेम्बर्स ने तुरंत उनको ट्रेन में रखा और वृंदावन की ओर तो वृंदावन बिल्कुल नजदीक था मथुरा तक पहुँचे ही हाँ और उन्होंने क्या किया अपने शरीर को त्यागा तो हम सोच सकते हैं हाँ हा? हमें सोचना चाहिए कि बहुत कम है जीवन बल्कि इस जीवन का हमें सदुपयोग कैसे करें उसके लिए हमें शास्त्रों से मार्गदर्शन प्राप्त होता है हाँ क्योंकि ऐसे नहीं कि मैं किंग हूँ और मेरे पास लंबी आयु है मेरे पास सामर्थ्य है ये असंभव है बड़े बड़े राजा आए बड़े बड़े किंगडम उन्होंने बनाए और लय हो गए है कि नहीं कौन याद करता है याद करता है क्या नहीं जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट था हाँ पूरे विश्व को उसने जय किया और अभी मैं भूल गया अभी जहाँ से वो था वो पूरे वर्ल्ड का सबसे छोटा कंट्री है हाँ जो अलेग्जेंडर ग्रेट जहाँ से था और उस कंट्री में भी उसके बारे में कुछ भी नहीं है वहां एक एयरपोर्ट है छोटा उस एयरपोर्ट का नाम है हाँ दिन में आठ या नौ फ्लाइट्स आती है बस आप सोच सकते हो आ, कि कोई कितना बड़ा किंगडम बना ले इस संसार में कुछ भी कर ले लेकिन क्या है भगवान कहते हैं कि ये सारे विनाश है लेकिन एक चीज हमारे पास मूल्यवान है क्या है हम हाँ भगवान की जो भक्ति आदि करते हैं सेवा करते हैं वो हमारे साथ हम वो वो असली धन है जिसको हम ले जाते हैं तो इस धन को बढ़ाने का जो बढ़ाने के लिए है ये कार्तिक महीना है भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन शास्त्र कहते हैं कि हम सब धन एकत्रित करने में लगे हैं लेकिन एक भी भूल रहे हैं और वो क्या है भक्ति योग भगवान के प्रति की गई सेवा भगवान के नामों का उच्चारण भगवान के गुणों का श्रवण भगवान के गुणों का कीर्तन भगवान के जो धाम हैं उनका विजिट करना ये सब चीज़ें वास्तव में धन है इन सब इस धन को हमें इकट्ठा करने में लगा रहना चाहिए इकट्ठा करना चाहिए और यही हमारे असली संपदा है तो ये कार्तिक महीना वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है इस वेल्थ या धन को एकत्र एकत्रा करने की और वो संभव है भक्तों के संग में तो आप इस चीज़ को डीपली सोच सकते हैं और प्रैक्टिकली हम इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं कल तो कि यही करना चाहिए रोज़ सुबह उठ कर जप करें निश्चित राउंड्स फिर तो भगवत गीता को पढ़ें डीप ऑफर करें सुबह या शाम जब भी समय मिलता है जैसे अब हमें दीप ऑफर करेंगे अरे दीप ऑफर करने के साथ एक अष्टकम है दामोदर अष्टकम जिसमें भगवान की लीला का वर्णन है उसका उच्चारण करना रोज भगवान को तो बहुत प्रिय है भगवान बहुत अधिक आनंद अनुभव करते हैं तो ये सब करेंगे तो सरलता से हाँ कृष्ण की जो कृपा है उसको हम अनुकूल कर पाएंगे हरे कृष्ण कार्तिक मास की वृंदावन के पिताएँ गौर प्रेमानंदे तो अभी हम दामोदर अस्थितम उच्चारन करेंगे